हाँ इसलिए उन्होंने कहा चारो जो मत हैं नहीं वो कल्पत्र तीन पहले वाले संभव नहीं, नहीं है उन्होंने कहा कि उनका एक मत था पहले असतः सज्जाते फिर एक सतो विवरता कार्य जातम नभस् सत फिर का सतो असज्जायत सत सज्जायत तो उन्होंने कहा तीन कल्प हैं वो प्रधान पक्ष में नहीं घटेंगे चौथावन सत्य सज्जाते सिद्ध हुआ अब यहाँ के बाद उन्होंने कहा अतः प्रधान सिद्ध माने मैंने सबसे प्रथम प्रधान की सिद्धि के लिए सतकार प्रति जानी माने या प्रधान जगत का कारण है क्यों है क्योंकि जो कार्य है वो सत है यदि कार्य सत है तो कारण भी कैसा होगा सत ही होगा अन्य के मत में क्या है तीनों के मत में गेन के कारण क्या था असत ही सिद्ध हुआ बाने किसी ने कहा असत्य सतने क्षणिक सत जाये थे दूसरे के मत में था कि की एक सत का ब्रह्मात्मक है दूसरे न्याय ने कहा गया था असत असत जाए थे इन्होंने कहा सत्य सत पैदा होता है सर्वप्रथम सतकारवाद की प्रतिज्ञा के लिखने कहने जा रहे हैं मने सत का तावत सतकार प्रति जानीते अंगी करोती मन से सत की उत्पत्ति होती है नैयाय इत्यादि हैं वा कारण व्यापार के अनंतर कार आता पहले नहीं होता इसलिए कारण असत करना उपादान ग्रहण सर्व समात शनाथ कारण भावाचा मान सतकार पहला हेतु है सतकार कुत असद अकरणा असद अकरणा सत्कार्यम पुनः दूसरा हुआ उपादान ग्रहणा सत्कार्यम तीसरा हुआ सर्व संभवाभात सत्कार्यम सकस्य सत्य कारणा सत्कार्यम कारणभा तत्कार्यम। माने एक दो तीन चार पाँच पांच हेतु दिए माने पहला दिया है असत अकरणा माने असत का कोई कारण नहीं करण माने व्यापार बद असाधारण कारण करण पहले असत का कोई कारण नहीं होता है यहाँ कारण है असत का कोई कारण नहीं होता यदि कारण होगा तो किसका कारण होगा सत का ही होगा इसीलिए क्रम से उन्होंने कह दिया कि सर्वप्रथम सत कार्यम मैंने कैसे तो किसी ने कहा नहीं ने भी तो कहा था कार्य सत और आप भी कह रहे हैं कार्यम सत अंतर क्या हुआ असतः सज्जा मैंने असत होते हुए कार्य उत्पन्न हो रहा पहले नहीं था फिर उत्पन्न होगा सतरूप में उत्पन्न होगा ऐसी स्थिति उन्होंने क्या ले है क्षण है उनके यहाँ कार्य का प्राग भाव प्रतियोगी त्व कार्यम मान उत्पत्ति के पहले उसका अभाव था प्रतियोगी उसको हटाने के लिए नहीं, नहीं नहीं कारण व्यापारा प्राग अपी सत्कार्यम कारण जो व्यापार दंड चक्र इन चलाने के पहले भी मिट्टी में घट है ये कहना चाह रहा है के रूपण है मृत्यु है घटा आत्मना नहीं है गट गट जो कार्य कार्य होगा तो तो मिट्टी में तो सब होना है मिट्टी तो बनेगी घड़ा बने का ठीक है लेकिन जब घड़ा बनने के बाद जो कार्य घटने होगा उसी दोनों कार काल में कुछ विलक्षण होना चाहिए ना जो मिट्टी तो नहीं करा क्यों मानते इसलिए मिट्टी मानते क्यूँकी यदि मिट्टी में घड़ा ना माने तो यहाँ पानी से भी घड़ा उत्पन्न हो जाना चाहिए क्योंकि अभाव से उत्पन्न करो तो अभाव सब जगह उसका ये तो सब लिखने जा रहा है इस क्यों मानना ये सब कार्यक्र तुमको बताएगी सुन लो पूरा हाँ हाँ ये अपने सब का कार्यक्री बताने जा रही है यही बताने जा रही है कि मिट्टी में घड़ा क्यों मानना है बताने जा रही है पानी में पहले से पानी है क्यों मानना है बताने जा रही है ठीक है तो ये सुनोगे तो अपने आप तुमको पता चल जाएगा वही कहने जा रहा पहला उसने कहा कि इसे नैयाय लोग भी क्या कहते हैं कि कारण व्यापार के कार्य उत्पन्न होता है उत्पन्न माने सत्ता को प्राप्त करता तो यहां भी तो भी कार्य सत्ता माने सत्ता जात, सत्ता, तो सत्ता जाति घट के साथ संबंध की नहीं है कि नहीं है चेतावता वो भी सत्कार्य हो गया तो कह नहीं नहीं उसको हटाने के लिए यहाँ लिखना पड़ा सतकार जोड़ दो कारण व्यापारा प्राग अपि इति अपीतिशेषा कारिका में छूट गया है ये जोड़ना है कारण व्यापार के पहले भी का, कार्य सत है कारण व्यापार के पहले भी कार्य सत है और अपी लगाया है ना और कारण व्यापार उत्तरम कार्यम सत कारण के पहले मैंने कारण का जो व्यापार दंडादि चलाना उसके पहले भी मिट्टी में घट था और कारण व्यापार कर दिया घट पैदा कर दिया तब भी वह घट मिट्टी में रहेगा इसका मतलब क्या हुआ कारण व्यापार भी कार्यम सत और कारण व्यापार उत्तर कार्यम भी सत कारण के व्यापार के उत्तर में भी कार्य सत है और कारण व्यापार के पूर्व में भी कार्य सत इसलिए अप इस शब्द का प्रयोग किया अतः हाँ नैयायिक के मत में जैसे कारण व्यापार के अंदर घट के साथ सत्ता जाति का संबंध कार्य तो होता है उसमें अतिव्यापति माने सिद्ध सिद्ध साधन दोष नहीं है क्योंकि नैयाय भी घट को सतमानता उत्पत्ति के बाद में इसलिए कह रहा था कार्य तो उनके यहाँ भी सत्य हो गया और आपके भी सत हो गया तो आपने कहा कार्य में सत्य तो अंतर क्या पड़ा कुछ नहीं पड़ा इसलिए उन्होंने कहा नहीं, नहीं भाई देखिए हमारे और उनमें अंतर है उनके यहाँ कारण व्यापार के अंतर कार्य सत होता है हमारे यहाँ कारण व्यापार के पहले भी कार्य सत है और कारण व्यापार उत्तर में भी कार्य सत है अतः न सिद्ध साधनम सिद्धस्य से साधनम सिद्ध, साधन। सिद्ध साधन सिद्ध साधन क्या होता है कारणता का विघटक होता है इसलिए सिद्ध साधन दोष नहीं है तथा न सिद्ध साधनम के नैयायिक उद्भावनीयम नई का जो लोग हैं उनको यहाँ पर क्या उद्भावना नहीं करना चाहिए कि सिद्ध साधन दोष की उद्भावना उद्भाव न उद्भावनीयम नैयायिक नैको के जो पुत्र कलत्र जो तनय हैं उनके द्वारा सिद्ध साधन की उद्भावना नहीं करनी चाहिए क्यों हमारे यहाँ कारण व्यापार के पूर्व भी कार्य सत था उत्तर काल में भी कार्य सत्य था अतः उत्तर काल में कार्य की सत्ता न्यायिक मानते हैं ऐसी हमारे यहाँ नहीं है दोनों में अंतर है क्या है यहाँ तने का अनुगामी अनु जो नयायिक नयायिकों के जो अनुगमन करने वाले है न्यायिक सिद्धांत को जो मानने वाले हैं, उनको सिद्ध साधन दोष कुभावना नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ कारण व्यापार के पहले भी कार्य कारण में था उनके यहां क्या है कारण व्यापार के उत्तर कार्य सत होता है पहले असत होता भेद हो गया यद्यपि घटाना कितनी अब वो बहुत दो लोग क्या कहते थे जब बीज मरता है इन्होंने कहा अंकुर इन्हों बीज का मतलब बीज अब अवय अंकुर जाए थे यद्यपि बीज मृत पिंड प्रध्वसान अंकुर घटाद उत्पत्त भी उत्पत्ति लथापि न प्रध्वंस कारण बीजाद तो उन्होंने कहा देखिए भाई आपने कहा क्या कहा कि कारण से कार्य की पहले कारण व्यापार के भी पहले कार्य रहता है लोक में तो क्या देखा जाता है इसे बहुत दो लोग क्या कहते हैं जब बीज मर जाता है तो अंकुर पैदा होता है तो किससे अंकुर पैदा हुआ बीज के बीज के अभाव से उसी के मत को हटाने के लेकर जब लोक में देखा जाता है कि बीज बीजम की उत्पाद अंकुरम उत्पादित अन्य करिए मृत पंडादि आदि मन बीज प्रध्वंस किम उत्पाद यती मान बीज के नाशानंतरम अंकुर और पिंडादि प्रध्वंसान घटादि उपलब्धते परंतु जैसा बीज का जब नष्ट हो जाता है तब अंकुर पैदा होता है जब मिट्टी का जो आकार है वो हट जाता है विशेष आकार में आ जाती है तब क्या हो जाता है घट उत्पत्ति होती है तथा भी कहते हैं कि प्रध्वंस किसी की प्रतिकारण नहीं होता नाश किसी भी के प्रतिभाव कार्य के प्रति नहीं होता है इसलिए उन्होंने कहा न प्रध्वंस कारणत्म प्रध्वंस किसी के प्रति कारण नहीं है अतः यदि नाश मान बीज नाश हो तर ना उत्पत्ति नाश किसी के प्रति कारण नहीं है तो फिर क्या कारण है उन्होंने कहा अपितु भाव भाव कौन हुआ अंकुर उस अंकुर का जो कारण भाव कौन हुआ बीज अवय वहा बीज के अवयव से अंकुर उत्पत्ति होती है ना बीज की ना से, से अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती है नहीं ही विष्ट अनिष्पत्ते है जब अंकुर अंकुर जो अवयव है ना वो अवयव क्या कहते हैं वह जो बीज है वह जो अवयव रूप में विस्कलित हो जाता लगता है हमको नष्ट हो गया बीज के जो अवयव लगता क्या है कि नष्ट हो गया वहाँ उसके अवयव तो कर्ण रूप है सूक्ष्म है उन अवयों से ही क्या होता है घट घट के उत्पन्न घट की मिट्टी मिट्टी के अवयव से और बीज के अवयव से वृक्ष की उत्पत्ति होती है क्यों यदि अभाव को कारण मानोगे तो देरा हेतु है तुम अभाव तो यदि बीज के ध्वंस से भाव की उत्पत्ति मानोगे मिट्टी के ध्वंस से भाव की उत्पत्ति मानता अभाव तो यहाँ पर भी है यहाँ भी बीज उत्पन्न हो जाना चाहिए कहने जा रहा है कि अभाव सकल अभाव तो एक ही चीज है वही कहने अभाव उत्पत्त लेकिन यहाँ बीज का अरे बीज का अभाव नहीं।, नहीं तो बीज है क्या यहाँ पगल नहीं हो बीज का क्या अभाव नहीं बीज का तो अभाव है यहाँ घाटे घट का अभाव है यहाँ यदि बीज नहीं तो क्या चीज है यहाँ पर नहीं है तो क्या है बीज का होना चाहिए ना आप बीज के अभाव उत्पत्ति मार रहे हैं महाते और चलो ठीक है तो ही। वही इसलिए हेतु अभावत् अभावे जाति मानना कैसे मानना है अभावत्न यदि माने तो अभावत बीच का सर्वत्र ही है क्या है वही कहने जा रहा है अभावत्व पत्तो माने भाव की उत्पत्ति अभाव से मानोगे वही कहने अतः अभाव भाव उत्पन्न उत्पद्य अभावत्ता सकल जगह पर भी क्या होना चाहिए उत्पन्न हो जाए बीज माने तशेष काल कारण भाव मानने की कोई आवश्यकता नहीं होगी तस्मात अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है जैसे बीज का अभाव है उसी प्रकार सस का अभाव है तो सस उत्पत्ति हो जाए होती है नहीं होते वही कहने जा रहा हूँ अभाव तो भाव तो तस्य माने अभावस्य। सर्वत्र सुलभत् सब जगह पर अभाव विद्यमान है क्या है इस सब जगह सर्वत्र कार प्रसंगा है सब जगह क्या होना चाहिए कार की उत्पत्ति होने लगेगी इति न्यायतात्पर टीका इनका न्याय एक सूत्र न्यो अनस्पत्ते है यह सूत्र न्याय शास्त्र का न्याय सूत्र उस सूत्र की व्याख्या है इनकी लिखी पुस्तक टीका जिसका नाम न्याय तात्पर्य टीका उस न्याय तात्पर्य टीका भी किम अभिताम मान कथितम ये सब हेतु हमने दिए हैं न्याय तात्पर्य टीका में खरीदो उसको पढ़ो वहाँ पर बहुत कुछ मिल जाएगा हाँ उनकी टीका है न्याय के ऊपर न्याय बार्तिक है उस पर तात्पर्य नाम की टीका है ये सब टीका ही लिखे सब ग्रंथों में हाँ न्याय का मूल ग्रंथ उसके तात्पर्य नाम की टीका है न्याय बार्तिक तात्पर्य टीका नाम है असमा अभिहितम असमा ही। माने हम लोगों ने अभ, अभिहितम माने अनभते सूत्र अभित माने क्या होता है अनभिते में अभित माने ये तुम व्याकरण पढ़े हो अनभीते सूत्र है ना अभी ना भी अभी हमने ये बता अभी तो बताओ ये तुम्हारी स्थिति है तुम सब पढ़ लिए हो तुम भूल रहे हो तुम्हारे अनभित सूत्र पढ़े हो बोल भी अब भेदाई अभी तब रटे हो क्या लटे होमणी क्या लिखा वृत्ति में अभी तमान अनभित माने अनुक्त अभी तुमने उक्त चलिए अब उनके कहने जा रहा है अतः न्याय तात्पर्य टीकायाम आत्मा भी, भी अब देखिए वेदांति लोग क्या मानते हैं है सता ब्रह्मणा विवर्तो यम एक सत जो ब्रह्म है उसका जगत विवर्त है विवर्त मतलब अतत्व अन्यथा हाँ। बिना बदले दिखाई दे वह हाँ। विवर्त है अर्थात रज्जू में सांप दिख जाता है रज्जु बदलती नहीं फिर भी दिख जाता है तो है तो भ्रम तो है।, है ये हम सब लोग जगत भ्रम है कह रहा है भ्रम ही है उसी को भ्रम कहो उसी को मिथ्या कहो है ना तो वही तो, तो लेकर आया है यहाँ पर वेदांत मत निराशा तुम कहने जा रहे हो ये लेकर रहा है प्रपंच प्रत्यक्ष असती बाध की कब तक जब तक बाध नहीं होगा तब तक, तक मिथ्या नहीं कह सकते बाद कब होता है जब अधिष्टान का तब साक्षात्कार होता है जब रज्जू को देखोगे तो क्या कह ना सर्पा जब सु को देखोगे नायम रजतम सुक्त्य रूप्यम ना रूप्यम रूप्यम माने रूप माने भी क्या होता चांदी रूप्यम किसका बात जा चांदी का तो रूप्यम रूप्यम उसको बोलते हैं मराठी में रूपयम रौप्य बोलते हैं बंगाली में रूपा बोलते है उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं रूप्यम? तो कह रहे हैं जब तक नहीं होगा तब तक मिथ्या नहीं कर हाँ तो कह रहा है जगत का जब भाव तब न सिद्ध करोगे भी जानती जी उन्होंने तो कहा तो है वहाँ पे आ, अबाधित पद से क्या लेना है व्यवहार लेना है तो व्यवहार रूपे क्या है अबाधित है और जब ज्ञान हो जाएगा तब तक बाधित हो जाएगा तो किसको ज्ञान हुआ तुमको आज तक हुआ है जब तब की तब, तभी तब पता चलेगा च की बाधित हुआ तो कि निकाय कहना निका निका निका वो मिथ्या नहीं है कहना सिद्ध कर रहे हैं तो नहीं है वही तो, कह तो कहने जा रहे वही तो बात कहने जा रहे हैं वही तो बात कहने जा रहे हैं खंडन इसीलिए खंडन कह रहे हैं की प्रपंच प्रत्ये जो प्रपंच का ज्ञान है मिथ्या कब होगा जब कोई बात होगा तो किस देर है कि ना सकते हो मिथ्या मिथ्य तुम जब तक बाद नहीं तब तक, तक मिथ्या नहीं कर सकते हो तब तक, तक क्या है सत्य है तो, तो नहीं हाँ यद्यपि सत्य है ये तो वेदांति भी कह रहे हैं लेकिन कह हाँ, तो रहे हैं कि जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप ही हाँ, वही तो ये भी बात कर जब असत्यवाद है की कि असति बाध है कि प्रपंच प्रत्यय न सक्यो मिथ्य हाँ, तुम वेदांत थी मत में निराकरण निराकरण करने जा रहे हैं कि जब प्रपंच का जो प्रत्यय जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सिद्ध शब्द आदि प्रपंच का जो अनुभव मिथ्या नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता उसमें दिया है, असती बाध के जब तक बाध नहीं होगा तब तक मिथ्या नहीं हो सकता है उसमें तुमको क्या तुमको संदेह क्या यही खंडन कर रहे हैं कि पहले उसका प्रपंच का अधिष्ठान कौन है तो उसका जब साक्षात्कार किसको हुआ तुमको हुआ है भी होगा। जब होगा तो देखा जाए अभी तो नहीं हुआ ना तो मितया कह सकते हैं खंडन क्या हरे बात तो वो भी कह दी है कौन मान लो उनकी तरह ये खंडन हुआ की मिथ्या नहीं संसार क्यों नहीं है क्योंकि इसका बाद नहीं हो रहा बाद वो तो कह रहा है कैसे नहीं हुआ कह रहे वो तू कह रहा है व्यवहार दशा शब्द का प्रयोग कर रहे ये कह रहा है परमार्थ दशा में बाध नहीं हुआ अंतर यह है परमार्थ जैसा कहते माने वास्तव में बाधा नहीं है प्रपंच ये सतात्मना तो तो कभी ना कभी अपनी प्रकृति में रह नहीं रह गए इनके यहाँ बौद्ध के यहाँ क्या नाम है क्या नाम सांग के यहाँ रहेगा उनके यहाँ जब बात हो जाए कभी नहीं रहेगा यही तो दोनों में अंतर है उनके यहाँ यदि बाद हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए गया तो ऐसा कहना चाहिए इनको यहाँ हमारा मत दीजिए खंडन नहीं करना चाहिए क्योंकि खंडन कभी नहीं रहेगा इनका उनमें केवल दोष दिखा रहे हैं कि बात नहीं मैंने संसार को मिथ्या नहीं कह सकते हो। मत में मिथ्या इनके मत में नहीं है ऐसा कहना हाँ तो वही तो कहना इसलिए मिथ्या नहीं हो सकता है वो कैसे नहीं हो सकता साथ साथ साथ बताओ साथ ना सत जाते नहीं है एक ज्ञान नहीं किए ब्रह्म का ज्ञान ये ब्रह्म ज्ञान मुक्ति मानते कहते प्रगति पुरुष का विवेक ज्ञान तो कुछ मालू हो ना तब आप पीछे पढ़े नहीं नहीं वो हम हम ये कह रहे हैं यहाँ तुम बेदान परिभाषा पढ़ो तो ज्ञान हो जाएगा मुझे बेदान परिभाषा में लिखा है की आबादी बहुत ही मानते आबादी यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये भी उन्हीं के बात को रख रहे हैं हाँ उन्हीं के मतलब खंडन नहीं कह रहे हैं अब ये अलग से कह रहे हैं कि ये संसार को ये वो मानते हैं मिथ्या नहीं मानते तो बस ये तो हो गया वो संसार यंतर चाहिए मिथ्यांतर है तो अंतर है ना इसमें अंतर है तो निराश होना अंतर मतलब उन दोनों में अंतर इसलिए वो मतलब हमको ठीक नहीं लग रहा है काम तो तो के लोग कह रहे खंडन नहीं हुआ क्या हुआ ये खंडन नहीं क्या हुआ अपना अपना हाँ हाँ हाँ चलो आगे पढ़ो आगे तो चलो खंडन होगा की तुम पढ़ो ना पूरा तुम ना खंडन होगा अभी क्यों चिल्ला रहे हो तो ये इसको तो काट हाँ अभी देना। का... तुम काट दो बड़ी पुस्तक में हम लोग तो यही काटेंगे तो अपना मत काट दो। हाँ पुस्तक खंडन नहीं किया जा रहे हैं दोनों थोड़ा अंतर बताने लगे क्या लेकर आया यहाँ पर प्रपंच प्रत्यया मिथ्या न बद तुम प्रपंच प्रत्यय को तुम मिथ्या नहीं कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते बाधक जब तक दृढ़ बाधक प्रमाण नहीं रहेगा जब दृढ़ कोई बाधक प्रमाण आ जाएगा तब तो तुम तो मिथ्या होगा बाधक प्रमाण ना होने के कारण प्रपंच मिथ्या नहीं है वो कहेगा प्रमाण है वो अपनी उक्ति देगा ये कह रहा है तुम्हारे यहाँ कोई प्रमाण प्रमाण उन, उन जितने प्रमाण देगा उसको सिद्ध कर देगा अपने अनुसार व्याख्या करेगा हर आदमी अपने अनुसार अपने सिद्धांत व्याख्या करता है इसीलिए उन्होंने लिखा है असति बाधक असति बाधक का तात्पर्य दृढ़ प्रमाण असंनिधाने सती कोई दृढ़ बाधक प्रमाण न होने के कारण प्रपंच प्रत्ययुम जो प्रपंच का जो ज्ञान है संसार तुम नहीं कर सकते हो एता बता। उनका मत अभी निराश कर इसने कह करके बस एक पंक्ति से आगे लिख रहा है नहीं किए तुमको नहीं लग रहा हम लोगो तो लग गया अभी निराश हो गया अब आया इनका जो श्रुति है इनकी उन्होंने कहा नाम मृतम सत्यम क्या मृतिका इतव सत्यम बाचा का आरम बोलना मात्र है ये घड़ा है वस्तुता है क्या वहां पर तुम भड़का बात हो गया उसी प्रकार कह तो रहे हैं आरंभ शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ आरंभण माने क्या होता है अभी तो उन्होंने कह दिया कि आपने आरंभण में आ रलयोर अभेदा रलयोर अभेदा हा। तो आरंभ का मतलब हुआ आलंब क्या अर्थ करने जा रहा है आरंभ का अर्थ क्या कहती है आ आरभ्यति माने इस स्प्रश्यती आरंभण बाहुलकात बाहुल काम जिसका हम स्पर्श कर सके छू सके देख सके उसका नाम है आरंभन क्या अर्थ है उसका आरम्भ तृतीया है अजह लक्षण कर वाक्य पूर्वक व्यवहार का जो हेतु है जिसे हम व्यवहार कर सके वह है बाचारम्भ ये नहीं कि केवल बाचा मात्र का विषय वास्तव में नहीं है ये उसने आरम्भ कार्य कह दिया आलभन आलवन माने स्पर्श जिसे जो बाणी का व्यवहार का विषय है ये जगत वही कहने जा रहे हैं व्यवहारे न अर्थात जो विकार आदि कार जो लक्षण संस्थान विशेष है वह मिट्टी से युक्त है नाम धेयम आरम्भेण मन मृद द्रव्य न माने जो हमारा मिट्टी रूप जो द्रव्य है वो अपने घट रूपी व्यवहार को प्राप्त होता है मिथ्या नहीं सिद्ध कर रहा है ये श्रुति कह रही है मिट्टी घट रूप व्यवहार को प्राप्त होती है ना कि वो मिथ्या होती है उसका अर्थ बदल दिया कितना सुंदर अर्थ लिखा है रलियों अभेदा करके अतः स्प्रश्युति कैसा स्पर्शन करता है तो जब वह मिट्टी घट रूप से जाती है तो जल रूप व्यवहार का स्पर्श करती है क्या आता है जल व्यवहार आदि मृद अवयव अवय संस्थान नाम भवती मृत् मृत्तिका द्रव्यम सत्यम प्रमाणा प्रतिपन्नम न घटाधिकम द्रव्यांतरम ये कहना चाहे घटादी कोई मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है ये सत्कारवादी है मिट्टी से अथरित है घट मिट्टी ही है इसीलिए कहने जा रहा है जो जो श्रुतियाँ हैं वाचारम्भों विकारो नाम अध्येयम मृतिकाय सत्यम वहाँ आरम्बन का अर्थ क्या आलंबन। आलंबन माने स्पर्श स्पर्श माने जलादि के द्वारा माने घट के द्वारा जलादि व्यवहार का वर्श करती है कौन मिट्टी से बना जो घड़ा हुआ घड़ा मिट्टी से अतिरिक्त नहीं केवल यही है अर्थात मृत आत्मना वो सत है इसलिए यह वेदांत के अनुसार मिथ्या नहीं हुआ अब आया कर्णाद कर्ण कन भक्ष और अक्ष चरण कर्ण भक्ष मतलब वैशेषिक और अक्ष चरण गौतम इन दोनों मतों के अवशिष्य मत निराशा ऊपर जोलो अवशिष्य कर्ण भक्ष और दूसरे का नाम क्या है अक्ष चरण माने गौतम कणम कणसा आदानम कणस आदानम कणसा जब जनम हाँ माने कणसा आदानम कहीं आया किस गए तो दादीगण में तो उन्होंने कहा कणसा आदानम माने दो वृत्ति होती है ये दोनों वृत्ति किनके लिए बनाई गई है बानव आश्रम वालों के लिए पहला एक ब्रह्मचर्य आश्रम जो मांग करके रोटी वोटी मस्त होकर खाए कोई दिक्कत नहीं दूसरा गृहस्थ वो तो खाएगा ही बना करके अब गृहस्थ से सन्यास के बीच में एक आश्रम बना जिसका नाम है क्योंकि गृहस्थ जीवन में तमाम दोष हो जाते हैं सीधे सन्यास लेगा तो दोष के निराकरण नहीं हो पाएगा तो इसलिए एक बान प्रस्थ आश्रम उसमें बनाया गया कि दोनों आदमी रहें फिर कैसा भोजन करें तो जो खेत कट जाता है उस कटने पर जो दाना टूट जाता है उस दाना को भिन भिन करके खाए तो ये सारा आदमी बिन कर खाएंगे इतनी तपस्या तो में उनका पाप तो पापनिवृत्त ही हो जाएगा फिर सन्यास ले तब वो सही साधु हो जाएंगे अब स्थिति क्या है कि सीधे डायरेक्ट कनेक्शन है या तो सीधे डायरेक्ट सन्यास से सीधे ब्रह्मचारी से सन्यासन्यास अथवा ग्रह थे सीधे संन्यास बीच वाले का तो कोई अता अच्छा पता नहीं है, तो है नहीं। हाँ ये वृत्ति उसकी विधान है क्या ये वृत्ति एक है कर्णसादानम ये कठिन है अथवा जो शिला आज भी बोलते हैं लोग गांव दिहा शीला बिल रहे हैं मतलब तो जो जो पूरा टूट जाती है जिसमें गेहूं लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं बाली उसका उठाना इसको संस्कृत में भी शिला बोलते है हिन्दी में भी शीला ही बोलते हैं तो ये या करके उठ को बिन बिन कर कटने पर खेत पर जो गिर जाती है बाली उसको उठाकर जीने वाली ये दो वृत्ति है छिलो वृत्ति इसको बोलते हैं शिला और उंच वृत्ति इन वृत्ति से रहने वाले कौन लोग होते हैं विद्यार्थी कोई इस वृत्ति का अपनाना नहीं मर ही जाएगा पढ़े कब का इसलिए उसके लिए कहते अमितम ब्रह्मचारी नाम भोजन करे दस बार कोई दोष नहीं है यथेक्षम पत्नी भी रहती है तो पत्नी रहेगी कहते बीच में डंडा डालकर सोना है दोनों आदमी को ऐसा उसका विधान है अब कुछ गेरुआ नहीं रहेगा उसका कुछ और रहेगा गेरुआ तो नहीं होगा बस तक हमको याद नहीं तो कुछ विधान है उसी के द्वारा क्या है और फिर कब जाए संन्यास में जाए तब देखिए फिर देखिए सन्यास कोई गड़बड़ होगा नहीं मुख्य तो गृहस्थ आसम ग इसलिए तुम गृहस्थ बनोगे संतान को ठीक रखना अच्छे संस्कार देना ये चले आगे इसलिए कर्ण भक्ष अक्ष चरण मत अवशिष्यति उनका निराकरण निरस, निरसनीय तया पर शिष्टम वर्तते ये, ये मतदेय प्रयुक्त प्रकार असंगतम और लिखने तदीकार आरंभवादी पहले कार, में कारण में कार्य नहीं रहता है फिर नया उत्पन्न होता है। अतत्र इदम प्रतिज्ञातम इनकी प्रतिज्ञा क्या है सत्कार्यम उसमें हेतु क्या है असद अकाराथ प्रतिज्ञा है सांग की सतकार। कि सतकार नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण अर्थ सिद्धि तत्र मानम अपेक्षति प्रतिज्ञा मात्र से कोई नहीं कह दिया कि वो चोर चोर कहने से चोर नहीं बनेगा उसके लिए संपूर्ण प्रमाण पेश करने पड़ेंगे तभी सबीना न्यायालय ने, ने कह दिया तुम चोर कैसे कह रहे हो उसको हम लोग चोर कहा नहीं, नहीं आया पेपर हमें राहुल गांधी हाँ समाल तो दिया ही नहीं कोई अच्छोर कह दिया उसको सकता है कितना भी सतकार तो सत कार्य प्रति नहीं कृतिज्ञा मात्र कार्य सिद्धि इत्याशय तत्र हेतुम आहा क्या है क्योंकि पक्ष धर्मता भावात कथम अश हेतुत्व हेतु किसे कहते हैं के लक्षण क्या है व्याप्य तो हो गया माने कार्यम सत कार्य क्या है सत है।, है क्यों सत है सत कार्य सत है सतकारण होने से वही कहना चाह रहा है क्योंकि असत का कोई कारण होता नहीं है अकरनात। असद अकाराथ असत कोई का कारण अकरनात। असद अकाराथ इसे असत कौन है उसका कोई करण है नहीं है उसी प्रकार असत का कोई करण नहीं होता सत का कोई करण होता है जो नीले पीतम नर विषाण इनका कोई कारण है इनका कोई क्यों असत कैसे कारण होगा वही लिखने जा रहे हैं असत अकरणाथ असचेत कर्ण व्यापार पूर्वम कार्यस्य नास्य नाश सत्यम कर्तुम कर तुम के ना पिशक नैयिक से करे नैक तुमने कहा कि दंड चक्र कुलाल इस व्यापार के पहले मिट्टी में घड़ा नहीं था असत था जब ये व्यापार किए तब तो आ गया असंभव वही कहने जा रहा है असत चेत कारण व्यापार पूर्वम कार्यम माने कारण व्यापार के पूर्व में यदि कार्य असत है नाश सतुम के नापी सत्यम फिर उस घट को सत्य कोई भी बना नहीं सकता क्यों जैसे श्री दृष्टान नहीं नीलम शिल्पी साहस पीतम कर तुम शक्य नील गुण है उस नील को तुम्हारे जैसे हजारों शिल्पी आ जाए शिल्पी बहुत कुशल व्यक्ति को कहा जाता है हाँ भास्कार शिल्पिन शिल्पी कार्य करने से शिल्पिना कार्य कार्यम मित्राण मित्राणि लभनते शिल्पी कार्य भी करते वेतन भी लभनते मित्राणि भी लभनते राजा के लिए दूसरा के एक राजा कार्य के राजा संतुष्ट होगा इसे गुरु से करेगा दो चीज होगा गुरु प्रीतः कि संबंध बताया उसी में शिल्पी के लिए कार्यंती मित्राणी चल बनते शिल्पी करेंगे कार्य तो तमाम लोग उनकी मित्र बन जागे साथ में काम करने वाले इसीलिए आर्टिस्ट वाले देखिये बैठी उनकी कितनी मित्रता होती है होती है ना बहुत जबरदस्त नहीं तुमको नहीं आर्टिस्ट लोग तो वही जो चित्रकार है उनमें बड़ी मित्रता हो जाती है तो सुभाष का नहीं प्रयोग किया सबके लिए अलग अलग राजा का सेवक से क्या अपूर्व राजा का स्नेह मिलेगा गुरु सूच के बीच में विद्या में इसके अलावा और क्या मिलेगा ऐसे सबके अंत में शिल्पी के साथ उन्होंने प्रयोग किया मित्र चाल तो वही यहाँ लिखने जा रहे हैं नहीं नीलम शिल्पी साहसापी माने हजारों शिल्पी मिल जाए और नील को पीतरा बना सकते हैं गुण तो दोनों लगे रहेंगे उसी प्रकार हजारों दंड चक्कर कुलाल लग जाएं, और मिट्टी में घड़ा नहीं तो घड़ा पैदा हो जाएगा घड़ा तो बनाई तो मिट्टी में है तो कैसे पैदा कर दो जबरदस्ती से नील में पीत नील से पीत नहीं पैदा हुआ तो मिट्टी में जो घड़ा पहले था यी नाशक था तो दंडा से बन जाए नहीं बनेगा कहना कहा कह रहे हैं कारण व्यापार पूर्वम कार्यम नास्ये कार्य सत्व कर्तुम के न कथम नहीं नीलम नीलम शिल्पी साहस न कर्तुम करक्यती नीले शिल्पी सहास न पीतम करतुम शक्यते अथवा बा कर्तुम कर कोई नर बना सकता है सतह नहीं बना सकता है उसी प्रकार नील को पीत नहीं बना सकता है साक्षात इसलिए यहाँ पर यदि घड़ा में मिट्टी में घड़ा नहीं है तो घड़ा मिट्टी से पैदा नहीं हो सकता है तो इसका ये तो नहीं पीतम तो ये लोग नहीं इसे तो कह नहीं इसलिए तो जाते इसे तो कहा इसका मतलब जहाँ नील होगा नील पैदा होगा जहाँ पीत है पीत पैदा होगा तो उनके यहाँ कहाँ उनके यहाँ है, है।, तो है।, तो है, तो है।, है वो कहते हैं कहा मिट्टी में घड़ा है मान ले तो हमारे हमको स्टापति है ये तो कह रहा है मिट्टी में घड़ा है इसलिए पैदा हो रहा है मिट्टी ऐसी खड़ा और वो कहता है मिट्टी में घड़ा है फिर भी पैदा होती है नई आय का सिद्धांत है असत है कार्य इसीलिए दोनों अभियंतर वो कहता पहले मिट्टी में घड़ा नहीं था नया पैदा हुआ है अलग से क्यों नहीं बात आप उन्हीं से पूछो झे करके हम तो बताएंगे बताएंगे आगे चल के बताएंगे पूरा पढ़ लो था बताएंगे अभी क्यों बता रहे तुमको अब दूसरी बात कर रहे यदि मान लिया कहने जा रहा ऐसी बात है तो दूसरा हेतु दे रहा है कि यदि धर्म है दो धर्म एक सत धर्म है एक, सद, है, एक, एक असत अब इन्हें कहा अवय नहीं है यहाँ तो अवयव है पहले घट में सन घटा असन घटा दो व्यवहार होते हैं जब उत्पन्न होता तो क्या व्यवहार होता है घटा घट है और मिट्टी के पहले क्या होता है मिट्टी रहती है असन घटा तो दो व्यवहार हो रहे हैं घट तुम जय राम कृष्ण कौन कौन सत घटा परिंग बोलो घटाहहा सन हा। और असन घटाहा नपुंसक लिंग तुमको बोलने का सत बस्तु, बस्तु। असन, सन, तो सत वस्तु असत वस्तु नपुंसक लिंग और सन संताऊ संतारू चलेगा तो सन घटाहा असन घटा मैने कदाचित सन जन्म के पहले घट क्या था असत था और जन्म के उत्तर काल में क्या हो गया सन घटा हो गया जैसे एक घट है पाक के पूर्व श्याम था पाक का नक्त हो गया माने घट का घट से असत धर्म पश्चात सत्वम माने उसी घट में उत्पत्ति प्राग असत धर्म है आ उत्पत्ति के उत्तर में सत धर्म है ये दोनों एक घट में दो धर्म है कौन कौन सत असत, सनसन वही सनसन तेज कार्य राम राम दोनों विरोधी हैं। सत है। और... असत एक साथ रह सकते है सहान अवस्थान रूप विरोध है जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ रह सकते हैं? क्यों राम कृष्ण? जी। प्रकाश अंधकार एक साथ रह सकते हैं? उसी प्रकार सत असत एक साथ रह सकते हैं वही कहने जाते कहोगे उत्पत्ति के पहले असत है अत्पत्ति के बाद में सत है सत सत्य घटस्य धर्मो का सत और असत्य नपुंसक लिंग है जिससे सत सत्य दूषण का रूप है धर्मो पुणलिंग है सद सत्य घटस्य धर्म मन, मन प्रूक। सद मन उत्पत्ति प्रसत धर्म धर्मासीत उत्पत्ति उत्तर अस्मिन काले सन घटा प्रति सदघ है अतः एक घट में दो धर्म है कौन कौन सत्व और असत्व द्वंद्व द्वंद्व मध्ये विम पदम आगत तो न सत्व सत्व असत्व सदसत्व है न तो सत्य असत्य सदसत्व सदस्य तस्व भावा, सदसत्व तस्मिन् किसे कहोगे दिव्य में क्या हो गया ते सदस्य ठीक तो घट से सदसत्व धर्म चेत तथा सती असति धर्मी न तस् धर्म जब घट है ही नहीं संसार में तो कोई धर्म रहेगा जब पहले धर्मी हो तब न धर्म उत्पन्न होगा जब घट रहता है तब नील पैदा होता नहीं आय की में जब घट होता है तो क्रिया पैदा होती है उत्पन्न द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियती इसलिए मानना पड़ेगा कार्यकर्ण भावनाने के लिए वही तो कहना असती धर्मिणी उत्पत्ति के पहले अविद्यमान जो घट है उसमें कोई धर्म नहीं रह सकता है क्योंकि जो धर्मी है वह वस्तु तो दंड के बाद में आएगी जब हम दंड चक्र चुरा चले तब आएगा उसके पहले उसमें सत नहीं है इसीलिए कह रहे हैं असत धर्म घट के न रहने पर न तस् धर्म असम तदवस्थम एवं उसमें सत्य धर्म नहीं आ सकता तथा न सतम ना उसमें सद धर्म रह सकता है ना रह सकता है। आपने कहा था क्यों नहीं रह सकता और साफ कहने जा रहा है आपने कहा सद असत जो धर्म को अंगीकार करते हो जब तक धर्मी के सत्व के बिना धर्म का सत्व नहीं हो सकता जब धर्मी का सत्य होगा तब धर्म का सत्व होगा और उत्पत्ति की पहली घट रूप ही सत्य नहीं है तो उसमें सत्व नामक धर्म रहेगा नहीं रहेगा वही कहने वो जो असत तो मिट्टी में रह रहा है घट में नहीं रहा वो भी नहीं घट में रह रहा है तब कह रहा है की असंबंधे न अदात्म न कथम असंघटा इसी ने कहा धर्मिना सा असंबदे देखिए धर्मी कौन है घट घट कब आएगा उत्पत्ति के बाद उत्पत्ति के पहले घट नहीं है जब घट है तो असत तो उसमें रहेगा धर्म जब घट नहीं है तब तो तो असत तो घट में धर्म रहेगा वही कहने जा रहा है कि धर्मिना सा असंबद्धे न मान धर्मी के साथ असंबद्ध है संबंध माने जुड़ना असंबद्ध माने ना जुड़ना तो असंबद्धे न कौन असंबंध असत जो असंबद्ध है वो असत तो धर्म है असत तो रूप धर्मेणा कथम असन व्यवहार भी नहीं होगा क्योंकि उसको अभी असत भी तो नहीं उसमें धर्म है। जब तक असत के साथ संबंध नहीं होगा तब तक घट में असत धर्म भी नहीं आएगा तो ये असन घटा या भी व्यवहार नहीं होगा उत्पत्ति के पहले क्यों धर्मिना किम असत असंबद्धेना अतदात्मना न दो दो हेतु दे दिया क्या तीन दिया माने असम्बद्धे न अतदात्मना मान अघटात्मना अत अतत्व रूपेण धर्म रूपतया अद्यमान अतदात्मना मैंने अधर्म रूपेण मान अधर्म अभावतया मन धर्म रूपतया अद्य मे न असत्य कथम असन घटा व्यवहार भी नहीं होगा जब संबद्ध होगा तब उसमें असत धर्म आएगा जब घट है ही नहीं है तो उसके साथ असत का संबंध ही नहीं है तो असत धर्म भी घट में नहीं रहेगा कर असम बद अतम घट धर्म स्वरूप तया अविद्यम असत कथम वसन घटा इति न कथम अपनी मन कथम वसन घटा व्यवहार न भविष्य ये बता न उस घट में सद धर्म रह सकता है असत भी नहीं रह सकता तो दोनों के विरोधी है तस्मात कारण व्यापारा ऊर्ध्व इसलिए मानो कि कारण व्यापार के पूर्व में भी वह घट कारण में था घट क्या था तस्मात कारण व्यापार के ऊर्धम जैसे नहीं आएक तुम लोग दंड चक्र व्यापार के बाद में घट मानते हो उसके पहले भी घट मान लो किसमें मिट्टी में क्यों क्यू की असत की उत्पत्ति होती नहीं है ये सब बता दिया अतः पहले घटमान लोगे तो हमारा मत हो जाएगा तस्मात कारण व्यापारात पूर्व ऊर्ध्म जैसे कारण व्यापार के पश्चात जो विद्यमान धर्मे न नियमान न असंबद्ध हो गए अब पहले कारण के पूर्व में जब कार्य विद्यमान है उसमें सत्य धर्म रह जाएगा कारण व्यापार ऊर्ध्म तथा प्राग कारण व्यापार आज प्रागपी सदैव कार्य कार्य इसमें कोई दिक्कत नहीं है तब कहे भैया यदि मिट्टी में भड़ा है तो कुलाल ने क्या किया दंड ने क्या किया चक्र ने क्या किया ये सब करने की क्या हो सकता है पहले है ही है उस पर आगे लेकर किसी ने कहा कि पहले से यदि घट है कुलाल आदि व्यापार के पहले यदि मिट्टी में घट तो कुलाल आदि व्यापार किन करिष्यति मैंने कुलाल आदि के व्यापार निरर्थक तुम्हारे मत में क्योंकि धर्म रूप पहला जो घट है पहले से ही विद्यमान सिद्ध है तो कुलाल ने क्या किया तो कहना ये किया कुलाल ने बताने जा रहे हैं कि कारणा चु अभिव्यक्ते कह भैया वो है दंड चक्र जब चलता है तो अभिव्यक्त हो जाता है यहाँ पहले से बल्ब जल रहा है दरवाजा खोलने तो हम लोगों काम है उसी प्रकार मिट्टी में गड़ा है परंतु दंड चक्कर कहने वाप प्रकट हो जाता है अभिव्यक्त इसको बोलते हैं। प्रकाशित हो जाता दिखाई देने लगता यही काम कौन करता है दंड चक्कर कुल कर देता है वही और घट को नया नहीं लाता था वही पर उसको हमारे सामने अभिव्य कर नजर है कारणात माने दंड चक्र कूल जो कारक जो कारण व्यापार सार्थक होना चाहिए निर्थक नहीं होती है अर्थात कारण व्यापार से अर्थवत्व सिद्ध ही प्राग उत्पत्ति के पहले वा अभाव नहीं वही अपितु तो कारण व्यापार से क्या होता है उसकी अभिव्यक्ति होती है अस्य सतो अस्य माने घटस्य सतो अभिव्यक्ति ही मान होती है अर्थात व कारण व्यापार की पहले क्या था व्यवहार अयोग्य सूक्ष्म रूपेण कार्य सिद्ध था व्यवहार के योग्य स्थूल रूप का आपादन होना ही अभिव्यक्ति है वह अभिव्यक्ति किससे होती है तो कारण जो समुदाय क्योंकि कुलाल चक्र आदि व्यवहार के द्वारा संपादित होती है तो अभिव्यक्ति साध्य है किसके द्वारा कारण वही कारण कूट के द्वारा यहाँ कारण कूट कारण पांचों मिलकर के घट की क्या उत्पत्ति करते हैं इसका मतलब है कि कारण का समुदाय घट के प्रति क्या है कारण है मन कुल चक्र ने दो प्रकार का वही का कारण अस्तो अभिव्यक्तिरव अवशिष्य सत्त्व की अभिव्यक्ति होना नाम उत्पन्न सतस्य अभिव्यक्ति उत्पन, उत्पन्न मान की अभिव्यक्ति तो होती ही है यथा दे रहा है तिल में तेल था कि पहले से नया आया है तिल में तेल है कि नहीं है तेल, में तेल है तभी जब जाते हो वहा मशीने पिराने पीड़ देता तो वही दृष्टान दे रहे हैं यथा पीड़े न तेल तिलेश तैल निष्पत्ति वही कारण पीड़न करने से तिल की तैल की निष्पत्ति होती है उस धान के अंदर क्या भी घुसा हुआ है चावल तो वजह तो जो तुषा बोलते हैं उसको भूसी को तो जब अवघात करते है, कूटते है धान्य में तो तंडुला नाम तो अलग बदघाते न धान्यु तंडुला नाम अभिव्यक्ति उत्पन्न करनी है अवघात करने से धान में तंडुल की अभिव्यक्ति होती है और सौर भी शु गौ गायों के अंदर क्या दूध है दोहने न कस्य पया अभिव्यक्ति अंतर ये है वो लोग कहते हैं पहले ये सब चीजें नहीं नई नई आ रही हैं ये अंतर है बनाना सबको घड़े बनाना है हम कह रहे हैं कि मिट्टी में घड़ा है तब आया वो कह रहा मिट्टी में घड़ा नहीं है आया, आया अलग से आया अंतर यही है यही दोनों के अंतरूत तो जो आपको भी क्या मानना है कि मकान है हमको भी ये मकान है बनाने के झगड़ा है कि कैसे ये बना है अंतर इतना मानना यही है सबको तो हरा दे गंगा तो गंगा सब लोग कहेंगे पर गंगा पैदा कैसे हुई पैदा के ढंग अलग अलग है क्या है सबके अलग वही कहने जा रहे हैं प्रक्रिया धान्य सुतुला नाम दोहने सौरभी सौर भी दूने से क्या हो जाता है पैसा वही कहें दृष्टान क्या दृष्टान्त मैंने अभिव्यक्ति माने अभिव्यक्ति होती है पूर्व की अनुवृत्ति होती है पैसा ये किनका हुआ है नई आयकों को हटा दिया अब कर असतः करने तू न निदर्शनम माने असत किसी का कारण होता उसमें कोई दृष्टांत नहीं का कारण होता है इसमें कोई दृष्टांत नहीं है सत ही सबका कारण होता है दृष्टांत दे दिए असत खुशी का कारण होता है इसमें कोई दृष्टांत नहीं तो असत से सत्य सिद्धि होगी नहीं होगी वही कहने यार असतः करणी तू न निदर्शनम चिंजस्ती न खलु अभिवज्य मानम चु उत्पाद्य मानम क्वचित अदृष्टम असत काग्रे आशी हाँ असत माने अन अभिव्यक्त कार्य मान यहाँ व्यक्त नहीं था अभ्यक्त था ये पहले जगत माने अनिव्यक्त था असत माने अभिव्यक्त ये सतकारवाद वही यहाँ लिखने जा रहे हैं, असतः करणे मैने असत के कारण में अभिव्यक्ति में कोई दृष्टांत नहीं है असत किसी कारण भी नहीं सकता असत से कोई वस्तु अभिव्यंजित भी नहीं हो सकती वही लिखने जा रहे है असतः करणे माने असत्या अभिव्यक्तो न का दृष्टान्ता कोई निदर्शन दृष्टान्त नहीं है न खाल अभिव्यज्यमान अभिव्यक्ति में भी दृष्टान्त नहीं है और उत्पत्ति में भी दृष्टान्त नहीं है कि पहले घट असत था अब उत्पन्न हुआ ये उत्पत्ति वाला हुआ पहले घट असत था अभी अभिव्यक्त हुआ या नहीं पहले घट सत्य था अभिव्यक्त हुआ ये इसी में दृष्टान्त है न क्वचित असद मन कहीं पर नहीं देखा गया क्वचित कहीं पर भी कोई भी वस्तु तो। असद से अभिवज्यमान अथवा उत्पद्यमानदी नई दृष्टम के नापी किसी व्यक्ति ने कहीं ऐसा देखा नहीं जैसे ना असद ना न असद उत्पादो नृसंग नर का संग उत्पन्न हो सकता है असद नहीं हो सकता इस, क्योंकि क्यूँकी कारण ही नहीं है तदव इथा इतचा कारण व्यापारा इससे भी सिद्ध हुआ असदा से भी क्या सिद्ध हुआ कारण व्यापारा प्राक सदैव कार्यम मान्य कारण व्यापार के पहले कारण में कार्य सत है ये पहला जो पाँच सब करना हट गया आगे करना आगे लिखना फिर उसका दूसरा कौन आया उपादानक ग्रहणात लिखने जा रहा है सब चिंता मत करो कर्ण सदैव कार्यम अब दूसरा दृष्ट है उपादान ग्रहणाथ उपादान माने का कारण इतना ही लिख देना थो थोड़ा ही एक। कारणानी उपादान माने क्या उपादान ग्रहणात्मक उपादान शब्द का उपा, उपादान, उपादान से कहते हैं जो उ, में उपादान है। मिट्टी से गड़ा बना मिट्टी में मरता है इसी का नाम है उपादान यहाँ उपादान सामान्य सभी कारण को ले लेने ले यार उपादानी माने कारण उपादान शब्द का दिया कारण कूट बहुचन दिया कार्य न उपादान, उपादान ग्रहण शब्द है ना माना उपादान का कार्य के साथ ग्रहण में माना संबंध होना अर्थात उपादान कार्य से संबंधात उपादान का कार्य के साथ जब संबंध होता है तब कार्य आता है अतः सत कार्य क्योंकि संबंध हो तभी तो जब दोनों रहेंगे तभी न संबंध होगा इसीलिए कहता है उपादान ही कार्य से संबंधा अतः सत कार्य उपसन्न कर तो मानते सभी वो मानते हैं पर तो एक पहले नहीं तो हम क्या करें अंतर समझो के सिद्धांत का एकदम भवती इसी यह निकला इस पंक्ति से कार्य संबंधम कारण कार्य जनकम कार्य के साथ संबंध हो कर कारण कार्य का जनक होता है संबंध कार्यस्य और जो आपके तुम्हारे न्याय के मत में कार्य असत है असत का कारण के साथ संबंध नहीं हो सकता क्योंकि विद्यमान यो संबंध अभवती अविद्यमान का नहीं होता वही सम्बंध कार्यस्य कार्य से असता न संभवती तस्मात्म सत्य इसलिए विकास सिद्ध हो गया कार्य सत्य हो जाता है बस